वेदांत जिज्ञासा शास्त्र में प्रसिद्ध है कि जैसे भृंगी की आवाज सुन सुनकर कीट भृंगी बन जाता है उसी प्रकार साधक अहम ब्रह्मास्मि का जब करते करते ब्रह्म बन जाता है यह कैसे संभव है समाधान अहम ब्रह्मास्मि एक शब्द है साधक के अंदर उसका अर्थ क्या बैठा है इस बात पर उसका फल निर्भर करेगा मात्र शब्द जपने से फल नहीं हो सकता अहम ब्रह्मास्मि शब्द का तात्पर्य गुरु परंपरा से गृहित करके उसके चिंतन में लगा रहे तो ज्ञान हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है जिज्ञासा मांडुक्य उपनिषद में स्वप्न स्वप्न स्थानोत प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंस मुखिविप्त भूक तेजसो द्वितीय पाद ऐसा कहा है सूक्ष्म शरीर में सप्तांग का कथन कैसे घटेगा समाधान यह तो बहुत सीधी बात है आपके स्थूल शरीर का जो आकार है वही आकार सूक्ष्म उपनिषद के पंच कोष प्रकरण में अन्नमय कोष इत्यादि में पूर्व पूर्व कोश उत्तर वाले कोष का शरीर हो जाता है जैसे घड़े में जल भरने पर घड़े का जैसा आकार होता है वैसा ही जल का आकार हो जाता है इसलिए सूक्ष्म शरीर में सप्तांग कहाँ है तो कोई विसंगति नहीं है जिज्ञासा भगवान गीता के त्रयोदश अध्याय में भगवान ने जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंधी उपदेश किया है उसका तात्पर्य हम ठीक से नहीं समझ पाए इसे स्पष्ट करने की कृपा करें समाधान संसार में जो भी यह करके जाना जा रहा है उसका नाम क्षेत्र है वह शरीर से बाहर भी है और शरीर से लेकर अहंकार पर्यंत भी है जो भी जाना जाएगा उसको जानने वाला उससे अलग होगा उसी जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ है वह वा जानने वाले आप ही हैं शरीर से बाहर के विषयों को तो आप जानते ही हैं पर शरीर से लेकर अहंकार पर्यंत सारा कार्य कारण संघात भी आपके द्वारा ही जाना जा रहा है जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ है यही मैं शब्द का अर्थ हुआ जो भी जाना जा रहा है वह मैं का अर्थ नहीं हो सकता यदि वह मैं का अर्थ हो जाएगा तो उसको जानेगा कौन जो भी जाना जा रहा है उसको यह अथवा क्षेत्र कह सकते हैं विचार करने पर मालूम होता है कि शरीर भी जाना जा रहा है इंद्रियाँ भी जानी जा रही हैं इसलिए ये सब मैं का अर्थ नहीं हो सकते इंद्रियां करण हैं जैसे कलम लिखने में करण है वैसे ही पांच विषयों को ग्रहण करने में इंद्रियां करण हैं मन भी जाना जा रहा है तभी तो लोग कहते हैं आज मेरा मन नहीं लग रहा है बिना जाने कैसे कहेंगे अर्थात मन भी करण हुआ इसी प्रकार बुद्धि भी करण है क्योंकि वह भी जानी जा रही है तभी तो लोग कहते हैं आज मेरी बुद्धि विचलित हो गई विचलित होने वाली बुद्धि को जो जानता है उस जानने वाले का नाम मैं हुआ मैं और यह इन दोनों के ये अर्थ जब पक्के हो जाए तब आगे की बात समझ में आती है अभी तो मैं कहने से शरीर का ही ग्रहण होता है मैं का शरीर यह अर्थ व्यवहार के लिए भले ही हो सकता है वस्तुतः नहीं जैसे किसी ने ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया और कहता है यह मेरी बर्थ है ऐसा व्यवहार थोड़ी देर के लिए हो सकता है पर वास्तव में बर्थ उसकी नहीं है किसी एक स्टेशन से उसके गंतव्य स्टेशन तक ही उसकी है इसी प्रकरण इस कार्य कारण संघास से होने वाले व्यवहार उस, और उसकी संपत्ति को यदि कोई पार्ट अपने जानेगा तब पहली कक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी अर्थात तुम पदार्थ शोधन पूरा हो जाएगा अब दूसरा विचार आएगा कि मैं सभी शरीरों में अलग अलग है या एक ही में इस प्रकार का विचार आएगा इसका समाधान क्षेत्रज्ञम चापि विद्धि सर्व क्षेत्र सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ इस भगवत वचन में मिल जाता है देखो अब आपको मैं कितना बड़ा हो गया एक ही मैं उपाधि भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है परंतु वास्तव में वह एक व्यापक तत्व है जिसे मैं का उच्चारण सभी अपने अस्तित्व के लिए करते हैं वही मैं ईश्वर रूप है उसको कार्य करण संघात के साथ जोड़ दिया तो भिन्न भिन्न मालूम होने लगा मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं गरीब हूँ मैं धनी हूँ इस प्रकार उपाधि के साथ जुड़ने से मैं परिचिन्न मालूम होता है पर वास्तव में वैसा नहीं है जब इस प्रकार का निश्चय हो जाता है तो दूसरी कक्षा उत्तीर्ण हो जाती है अब यह प्रश्न हो सकता है कि मैं और यह दोनों स्वतंत्र हैं अथवा अच्छा एक की सत्ता में दूसरा कल्पित है स्वप्न में भी दो सत्ताओं की प्रतीत होती है एक देखने वाला और एक दिखाने वाला उसमें क्या दोनों सत्ताएं पृथक अस्तित्व रखती हैं नहीं एक जानने वाले का ही अस्तित्व है सारा दृश्य प्रपंच जो जान जाना जा रहा है उसी अस्तित्व पर खड़ा हुआ है इसलिए मैं की सिद्धि के बिना यह की सिद्धि नहीं हो सकती जैसा स्वप्न में है वैसा ही जागृत में है मैं के विषय में विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि वह व्यापक है चैतन्य है और जानने वाला है एवं यह जो जाना जा रहा है वो तो सत्ता मैं से ही मिल रही है उसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है अतः मैं में यह कल्पित है यह बात ध्यान देने की है कि कल्पित वस्तु का अधिष्ठान से न तो किसी प्रकार का संबंध होता है और न कोई विरोध ऐसा जब निश्चय हो जाता है तब मैं का जो विरोधी यह मालूम हो रहा है वह बाधित हो जाता है इसी को कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और यदत ज्ञानम मतम ममा एक ऐसा प्रकाश सामान्य है जिसमें क्षेत्र के विभाग प्रतीत हो रहा है वही क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है और वही क्षेत्र का भी क्षेत्र जब बाधित हो गया तो क्षेत्रज्ञ संज्ञा भी नहीं रहती जैसे घटा घटाकाश को लेकर महाकाश कहते हैं घटाकाश ही नहीं रहा तो महाकाश संज्ञा भी समाप्त हो जाती है एक शुद्ध आकाश शेष रहता है इसी प्रकार एक चैतन्य प्रकाश में पूरा विश्व दिख रहा है वही स्वरूप है उसी को साक्षी कहते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं उसी में सारा जगत कल्पित है